नाथ दास मैं स्वामी तुम तजह काह बसाए श्री सी, सीताराम जी महाराज तत्काल श्री लक्ष्मण जी महाराज ने समाचार सुनकर के आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए हैं लक्ष्मण के जीवन में कभी ऐसा आया नहीं कि भगवान का कोई समाचार हो और उनको आविदित हो उनकी दृष्टि में न हो उनके समझ में न हो लक्ष्मण बड़ा विचित्र व्यक्तित्व है रामचरित्र का मैं तो कहा करता हूं कि बाह्य जगत में भगवती भास्वती श्री सी सीता के बिना लक्ष्मण की कल्पना की जा सकती है श्री राम, राम जी की कल्पना की जा सकती है इसी सीता जी। मेरा भाव हृदय कह रहा है विद्वान लोग माने न माने कि श्री राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह पाए तो लक्ष्मण के बिना भी श्री राम नहीं रह पाए जब लक्ष्मण ने सुना कि मुझे मालूम ही नहीं और राम जी जंगल जा रहे सी सीता जी साथ में व्याकुल हो गए समा समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलख बदन उठ और आकर के कई नशक चित्रवत ठाढ़ी चरण ब गिर के खड़े हो गए मीन दीन जन जलते काढ़े जैसे दीन मछली को जल से निकाल लिया जाए कभी आपने देखा होगा उसकी स्थिति क्या होती है जब जल से मछली अलग की जाती है तो एक क्षण के लिए भी एक लव के लिए भी उसका तड़फड़ाना बंद नहीं होता और तड़फड़ाते तड़फड़ाते वो जानते ये है मछली मीन दीन जन्म जलते काढ़े गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी बड़ी महान बड़ी महती और बड़ी भावपूर्ण उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि मीन दीन जन्म जलते काढ़े इससे लक्ष्मण जी के हृदय का प्राकट्य कर दिया भगवान श्री राम ने देखा ही तो महावैरागी सियारा राम जी देख रहे हैं राम बिलो की बंधु कर जोड़े भी त्र... देह से भी और गेह से भी बहिरा देह का मतलब अगर श्री राम नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण ने सोच लिया कि हम भी नहीं रहेंगे प्र... प्राण कृपाण सी छोड़े वो तो गीतावली में कहा है जैसे वीर तलवार लेकर के समरंगण में तैयार हो जाता है उसी प्रकार श्री लक्ष्मण प्राण रूपी तलवार लेकर के भगवान राम के वियोग का सामना करने के लिए तैयार मैं नहीं रहूंगा अगेह गेह का मत गेह से सब कुछ आ जाता है सब कुछ माता पिता घर सब कुछ और यहाँ तक कि गेह से भगवती भास्वती उर्मिला भी आ जाती है उर्मिला जी भी आती देह गे सब संतृण तोरी राम जी भगवान ने देखा श्री लक्ष्मण से कहा भैया प्रेम के बस कायरता धारण करो घर में भरत सत्य सूदन है नहीं पिताजी वृद्ध हैं। उनके मन में मेरा दुख है मैं अगर तुमको लेके चलूंगा अनर्थ हो जाएगा लक्ष्मण पिता की सेवा नहीं होगी तो धर्म चला जाएगा और प्रजा का परिरक्षण नहीं होगा तो नीति चली जाएगी इसलिए धर्म और नीति को समझ करके तुम तो यही निवास करो श्री लक्ष्मण जी महाराज से कुछ उत्तर बन नहीं पा रहा है चरणों को पकड़ लिए कह प्रभु यह कह करके मुझे मत छोड़ो कि माता की सेवा करो पिता की सेवा करो धर्म का पालन करो नीति का पालन करो यह कह करके मुझे मत छोड़ो बहाना मत बनाओ आप जानते हैं कि मैंने आपके अतिरिक्त जीवन में किसी को जाना नहीं समझा नहीं बारह ते निजे हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रथ मानी रघुनंदन क्या आप रह सकोगे मेरे बिना जिस भाग्यवान लक्ष्मण के बिना मखबली सेज पर भी आपको नींद नहीं आती थी क्या वो चौदह वर्ष तक व्यतीत कर लेगा रघुनंदन आप चौदह बरस व्यतीत कर लोगे जिसके बिना आपको भोजन नहीं अच्छा लगता था चौदह वर्ष के कैसे कैसे भोजन कर लोगे स्वामी बहाना बनाओ मत बहाना बना करके दुख सहने का प्रयास करो मत अब मुझे मरने के लिए भी करो मत अगर आपको तो मुझे छोड़ना है तो बहाना मत बनाओ सीधे कह दो कि लक्ष्मण मैं स्वामी हूं तू मेरा सेवक है मेरी आज्ञा है कि तुझको यहां रहना होगा मैं एक शब्द नहीं कहूंगा उफ नहीं कहूंगा रघुनंदन प्राण दे दूंगा लेकिन जवाब नहीं दूंगा लेकिन आप बहाना बना दें नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहुत काह बसाए ये धर्म नीति का उपदेश मेरे लिए धर्मनीति का उपदेश उसको करो जिसकी कीर्ति प्यारी हो जिसको मोक्ष प्यारा हो जिसको ऐश्वर्य प्यारा हो धर्मनीति उपदेशी सुगति भूति प्रिय चाही एक नन्हा सा बच्चा दूध मुहा बच्चा और उसके ऊपर धर्म नीति का बोझा डाल रहे हो जानो मंदरा चल और सुमीर पर्वत का पूजा डाल रहे हो क्या लक्ष्मण तू दुधमुहा नहीं है 27 वर्ष का हो रहा है क्या प्रभु हमारे राम कभी झूठ नहीं बोलते अगर 15 वर्ष का बालक दूध हो सकता है सुध दूध करिए न कोहू अगर मेरे राम 15 वर्ष के बालक को दुधमुहा कर सकते हैं तो 27 वर्ष का बालक भी दूध बुहा ही रहे रघुनंदन मैं ऐसे दूध पी करके दूध बुहा हूं जिसका अभाव मेरे जीवन से कभी हुआ नहीं आज है नहीं और मुझे विश्वास है भविष्य में होगा नहीं और दूध कौन सा है मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदिर में रुकी ले ही मराला श्री लक्ष्मण के वचनों का कोई जवाब नहीं है महाराज भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ मां से आज्ञा चल मार के पास गए मां के पास गए लक्ष्मण उदास हो गए कि ये कहीं ऐसा न कह दे बात्सल्य की आवेश में आकर ऐसा न कह दे कि जंगल राम को मिला है तुझको तो नहीं मिला यही सनेह बस करब अकाजू श्री लक्ष्मण जी ने ऐसा सोचा उदास हो गए तो लक्ष्मण के उदास मुखड़े को देखकर कर मैया ने सोचा क्या हो गया मेरा लक्ष्मण तो कभी उदास रहा ही नहीं पूछी मातू मलिन मुख देखी लक्ष्मण जी ने सब बता दिया मैया मैं इसलिए उदास हूं पूछी माँ तू मलिन मन देखी लखन कही सब कथा कथाभिषेखी सुनने के साथ एक भावना कह के प्रति जगी मां की मन में प्रत्यक्ष पापी नी की न कुदाम और लक्ष्मण जी से सह अपना उपदेश शुरू कर रही है तो सबसे पहला शब्द कौन सा है सबसे पहला सबसे पहला तांत तुम्हारी यही से शुरू हो रहा तात तुम्हारी मातुब दे पिता राम सप भांति सनेही सज्जनों ठीक इसी श्लोक ठीक यह चौपाई सीमत वाल्मीकि रामायण के श्लोक का अनुवाद ही ज्ञात होती महर्षि वाल्मीकि सुमित्रा ने भी कहा है कि रामम दशरथम विधि विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवी वि गात यथा सुखम लेकिन अवन यंबर का अंतर है महान अंतर है भाव उन्होंने कहा पहले श्री दशरथ श्री राम जी को पिता समझो और सी सुमित्रा पहले कह रही हैं श्री सी सीता को मां समझो भाव कहने का क्या श्रीमद वाल्मीकि जी की सुमित्रा उपदेश कर रही हैं। श्रीमत तुलसीदास जी की सुमित्रा उपदेश के साथ फटकार लगा रही फटकार क्या कि अगर राम जी ने यह तो नहीं कहा सुमित्रा के पास जाओ राम जी ने कहा मांग हूं विदा मातु सन मां से विदा मांगने के लिए कहा ना तो अगर मां से विदा मांगने के लिए कहा जाई को भी चमत डालिएगा वो व्यवधान नहीं पैदा करेगा उसका समाधान है नहीं तो लोग कहेंगे जाई नहीं कहा मांगहू विदा मातू सन मासे विदा मांगो जो मासे विदा मांगने के लिए कहा तो अगर मैंने आपसे कहा कि जरा सा एक माला ला दो बिहारी लाल एक माला ला दो एक माला ला तो माला तो यहां पड़ी है और तुम जाओगे आश्रम में खोजने के लिए अरे जाओगी नहीं जाओ आश्रम में जाओगे यहां से लोगे यहां से लोगे मां गहू विदा मातुसन जाई मां से जाके विदा मांगो तो मां तो यहां बैठी है खड़ी है मां कह महाराज में जाऊं कहा मेरी माँ तो मेरे पास है जाई का उत्तर ही है मैं जाऊं हैं कि महाराज आपने कहा बात बनेगी नहीं बनेगी क्यों नहीं मांगा मातु माँ से विदा मांग लक्ष्मण कहते हैं मैं जाऊं कहा मां मेरी तो माँ मेरी महाराज मेरी मां तो सामने सीता जी के चरणों में दंड रोध कर लेते प्रणाम कर लेते मां आज्ञा दे दू ये है सुमित्रा का हृदय श्री सुमित्रा सी सीता को छोड़कर जान दीजिएगा मेरे एक एक शब्द को पीजिएगा महाराज मैं सूत्र रूप में ही कथा कह रहा हूं सी, सी, सी सीता जी को छोड़कर सुमित्रा को मां समझने की क्रिया ने और लक्ष्मण के मलिन मन ने मां के मन में संदेह की सृष्टि कर ली कि तू वास्तव में राम का है या नहीं है अगर है तो इतना बड़ा सौभाग्य मिलने के बाद तुझे चाहकना चाहिए था उदास नहीं होना चाहिए था देखिए मां कहेगी आगे कि तुम्हरे भाग्य समझाना इसीलिए तुम्हारे भाग्य राम बन और जा भी समझाना है समझाना नहीं क्रियान्वयन है आप देखिएगा पूरा प्रसंग पढ़कर के माने ने उपदेश किया आशीर्वाद दिया बन जाने की आज्ञा दी प्रसंग पढ़ना उठा के लक्ष्मण ऐसे बेटे को क्या उठा करके माने हृदय से लगाया है? नहीं लगाया क्यों ग्रंथ से ग्रंथांतरे टीका सूत्रे स्व दृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम इस न्याय से क्यों नहीं लगाया हृदय से सी गीतावली जी की मां कहती है कि आज तू मेरा सही बेटा नहीं है सही बेटा कब मानूंगी कि सी रघुबर सेवा सूची हुई हो और तब जानी हो सही सुतमोरी भाव निकल गया कि निकल? नहीं निकला मैंने कहीं से तोड़ा मरबड़ा तो नहीं से सिद्ध कर लीजिए जब अंत में लक्ष्मण जी आए और मां के चरणों में गिरे माँ ने नहीं उठाया माँ ने कहा सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्रमाण होना चाहिए यशोदा दास जी ने रामचंद्रिका में लिखा बहुत सुंदर मां ने पूछा कि बेटा ये लक्ष्मण तेरी कैसी सेवा की जंगल में भगवान राम गदगद हो गए सासुनैन हो गए आर्द्र कंठ हो गए भीगी हुई वाणी में श्री राम ने कहा मां मैं क्या बताऊंगा पौरिया कहो की प्रतिहार कहो धो प्रभु मित्र कहो किधो मंत्री सुख दानिए लंबा पल है नयन कहो बैन कहो तन मन त्राण कहो किधो हाथ को हथियार उर आनिए देखे को एक है अनेक भात की नी सेवा लक्ष्मण के मात कौन कौन गुण बखानी? अब बखानिएट्यो तनय सुमित्रा उत्तराखंड भेट्यो तनय सुमित्रा रामचरण रति जान सियाराम ये लक्ष्मण जी का चरित्र है माता सुमित्रा का उपदेश है सज्जनों मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूंगा हो सकता है मेरी दृष्टि खराब हो आप उसको संभाल लीजिएगा आप सुनते हैं मेरी दृष्टि में भारत वर्ष के इतिहास में सुमित्रा ऐसी जर्नी न पैदा हुई न है न आगे होने वाले सुमित्रा अभूतपूर्व सुमित्रा जी तो सुमित्रा जी हैं सी चक्रवर्ती जी के पास जाते हैं चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया है मार्श वाल्मीकि का चरित्र कुछ और विलक्षण है गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा संक्षेप में लिखा है और हमको संक्षेप की आवश्यकता है इस समय कभी वाल्मीकि रामायण कहीं आइए तो हम अपने अयोध्या जी में आपको बताएंगे समझन सुनाने का तो प्रश्न नहीं है राम जी श्रीमत वाल्मीकि रामायण तरह तो गोस्वामी जी लिख, लिखते हैं राम जी ने प्रणाम किया जाने की आज्ञा मांगी राम जी को रखने के लिए चक्रवर्ती जी ने बहुत उपाय किया राय राम राख हितला बहुत उपाय किए छल त्यागी अब बहुत उपाय क्या किया एक उपाय तो रामचरितमानस में ही अभी दिखाई पड़ रहा है कि राम मैं तो तुमको अपना बेटा मानता हूं लाल जी तुम तो मेरे लाड़ले लाल हो वही माना वही मान रहा हूं वही मानता मानता मर जाऊं लेकिन लोगों की बात झूठ नहीं हो सकती बड़े बड़े अमरात्मा बीतराग महात्मा झूठ नहीं कह सकते सुनहु राम तुम कह मुनि कह कि राम चराचर नायक अ आप चराचर के नायक हैं जड़ चेतना चेतनात्मक तो जगत के मालिक मालिक हैं आप। आपके स्वामित्व में एक अनर्थ हो रहा है रघुनंदन और करे अपराध को और पाव फल भोग अपराध तो मैंने किया है फल तुम भोग रहे हो और करे अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो बहुत उपाय किए सी महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं श्री दशरथ कहते हैं रघुनंदन ये ठीक है कि मैं कैक को स्पष्ट ना नहीं कर सकता ठीक है कि मैंने मैं कैके इसे के वचनों से निबद्ध हूं यह ठीक है कि मैं स्पष्ट तुमको रोक नहीं सकता लेकिन यह भी ठीक है रघुनंदन कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं यह भी ठीक है रघुनंदन मैं अशेष हृदय से तुम्हारे राज्य राज्य तुम्हें राज्यभिषिक्त देखने की कामना करता हूं हे रघुनंदन हे मेरे प्रेमास्पद पुत्र हे लाल जी अगर तुम मुझको बांध करके जेल खाने में डाल करके और आज इसी मुहूर्त में राज्य का उपभोग करो तो मैं सुखी हो जाऊंगा महर्षि वाल्मीकि बहुत उपाय कि ये छल त्यागी श्री राम ने कहा प्रभु पिताजी मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूँ मुझे आज्ञा दीजिए आज्ञा लेकर के यहां से चरणों में सिर आज्ञा दीजिए, चरणों में सिर नरणों में प्रणाम करके चलना चाहते चलना चाहते हैं महाराज चक्रवर्ती फिर रोकना चाहते हैं सी कई कई जी ने आकर के कहा रघुवीर तुम राजा को प्राण प्रिय हो तुम्हारा मोहर छोड़ नहीं सकते हैं अगर तुम जाना चाहो तो जाओ हमने तैयार कर रखा है महाराज मुनि पट्ट भूषण मुनियों का बस सबके लिए श्री राम जी के लिए लक्ष्मण के लिए सीता के लिए हाँ हो हम हमारा मन नहीं कहता इस कैके तैयार किया है मेरा मन कहता है इस कुबरिया ने सबका तैयार करा करके मार्ग चाहू सब छिपिया कंथी साथ सब, सब ले करके और कहे ले रघुनंदन इसको धारण करो ऐसा कह रही महाराज जी सियाराम श्री स्य मुनि पट भूषण भाजन आनी श्री राम जी ने सुख प्राप्त किया जाने का बहाना नहीं मिल रहा था चक्रवर्ती जी कैसे छोड़ें लेकिन आपने मेरा मार्ग आसान कर दिया राम राम तुरंत मुनिवेश बनाई मुनि मुनिवेश बना करके और चले जनक जर्नी सिरनाई उस समय सब के सब चेतना विहीन हो गई अब यहाँ का बड़ा बढ़िया बहुत अद्भुत प्रसंग है वाल्मीकि यहाँ पर दीवाल दीवाल भी रो पड़ी है महाराज दीवाल भी जिस समय भगवान चले जड़ की चेतन की तो कौन दशा कौन दशा कहे जड़ भी रो रहे हैं सब रो रहे हैं सजीवन साज समाज सब बंता बंधु समेत बंदु चरण प्रभु चले कर सब ही अचेत और यहां से निकलकर कर श्री महाराज वशिष्ठ के दरवाजे पर खड़े होते हैं श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में गये श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया है उनके दरवाजे पर खड़े हुए ब्राह्मणों का समूह भगवान के यहां नित्य आता था अनेक ब्राह्मणों की वृत्ति थी रोज आते थे और भगवान से सीधा पाते थे अमनिया अमनिया अन्न पाते थे कई बार कहा गया कि आप लोग वर्ष भर का एक साथ ले लिया करो कहे नहीं रघुनंदन हमको तो रोज चाहिए के क्यों कि वर्ष भर का लेके क्या करेंगे हमको अन्न की लालच नहीं है हमको तो तुम्हारे दर्शन की लालच है इसी अमनिया लेने के लिए हम रोज आएंगे और तुम्हारा दर्शन करेंगे आज ये सब ब्राह्मण आके खड़े हो गए आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं मानो मानो कह रहे हैं स्पष्ट नहीं है रघुनंदन तुम जा रहे हो अब हमें अमनिया कौन देगा अब हमें सीधा समान कौन देगा अब हम किसका दर्शन करके कृतार्थ होंगे राम जी ने गुरुदेव से कहकर के चौदह वर्ष का उनको सब सीधा समान दिलाया इसके बाद भगवान के निज महल के दास भगवान के निज महल की दासियां ये बड़ी शिष्ट हैं, अनुशिष्ट हैं। ये चाहते तो कह देते लेकिन कह नहीं पा रहे हैं भगवान के पीछे पीछे चले जा रहे हैं जहां जहां ठाकुर जा रहे हैं वहां वहां दास जा रहे हैं दासियां जा रही हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज की आश्रम के द्वार पर जब ठाकुर रुके तो दास दासियां भी आ गई भगवान ने उनको बुलाया इनके मन में एक आशा जगी शायद प्रभु कह दें कि चलो तुम भी हम जंगल में रह लेंगे मीठे कड़वे फल खा लेंगे जल पी लेंगे उपवास कर लेंगे सब दुख झेल लेंगे लेकिन अगर राम जी के साथ रहने का अवसर मिल जाए तो भाग्यवान मानेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ ठाकुर ने उनको बुलाया दासी दास बुलाई विष्णु इस चौपाई को बड़े प्यार प्यार से सुनना दासी दास बुलाई बहुरी आओ आओ सबको बुलाया गुरु ही सौंपी गुरुदेव ये मेरे दास दासियां हैं ये मेरे दास दासियां हैं सियाराम मेरे दास दासियां हैं सियाराम हमने इनको कभी दास-दासी समझा नहीं श्री सीता ने अपने को मां समझा और मैंने अपने को इनका पिता समझा गुरुदेव भरत शत्रुसूदन घर में नहीं है लक्ष्मण मेरे साथ जा रहा है पिताजी अतिशय वृद्ध हैं। मेरा दुख उनके मन में है अब आप के ऊपर सारी आशाएं लगी हुई हैं। अयोध्या के कर्णधार आप हो हे गुरुदेव आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है इन मेरे दासों को इन मेरी दासियों को दास दासी न समझिएगा इनको अपना पुत्र और पुत्री समझ करके इनकी सार संभाल करिएगा दासी दास बुलाए बहुरी गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी सबके सार संहार गोसाई कर अभी जनक जननी की नाई मैं कहा करता हूं अरे राम के भक्तों अरे राम की भक्ताओं राम के दासों राम की दासियों अगर राम के दास दा, दासी हो तो राम जी आपके माँ बाप है राम जी आपकी माँ बाप है मजा है आनंद है दुनिया के दास बनोगे जिंदगी भर दास ही बने रह जाओगे राम जी के दास बनोगे अभी आगे और बताऊंगा अभी आगे बताऊंगा अभी चक्रवर्ती जी ने जब सुना कि राम चले जा रहे हैं श्री सुमन जी को बुला के कहा सुमंत रथ लेकर के मेरे राम के साथ जाओ और जाकर के चार दिन के बाद जंगल दिखा करके लौट जाओ जल्दी जाओ लेकिन एक काम करना सी सी दशरथ जी ने सोचा सुमंत बड़ा भावुक है अगर राम जी नहीं लौटेंगे और ये लौटाने की भावना से जा रहा है और नहीं लौटेंगे तो मर जाएगा ये मर जाएगा इसलिए दशरथ जी ने फिर कहा सुमंत एक बात और सुन क्या कि जा तो रहे हो मेरी इच्छा भी है कि तुम जाओ और मेरी इच्छा भी कि चार दिन के बाद के लाओ लेकिन मेरा विश्वास है कि राम लौटेंगे वाह क्या चरित्र है क्या चरित्र का अध्ययन है जो नहीं फिर धीर दो भाई सत्य संध क्यों नहीं लौटेंगे ध्यान दीजिएगा कि सत्य संघ दृढ़ व्रत रघुराई इसलिए नहीं लौटेंगे तो फिर महाराज जब आप जानते हैं कि नहीं लौटेंगे तो आप केवल औपचारिकता के, के नाते मुझको भेज रहे हैं केवल दिखाने के लिए भेज रहे हैं कि मैंने रथ पर चढ़ा के भेजा और चार दिन के बाद ले उठाया। नहीं सुमंत तुमने अपने मित्र को गलत समझाया मैं उपचार ताक से नहीं भेज रहा हूं मैं बहुत बड़ी आशा से भेज रहा हूं मैं बहुत बड़ी आशा से भेज रहा हूं क्या आशा है यह विश्वास है कि राम नहीं लौटेंगे ये विश्वास है कि मेरा लक्ष्मण नहीं लौटेगा लेकिन मेरे मन में आशा है कि सारी संभव जंगल को देख करके भयभीत होकर के मेरी मेरी लाड़ली आंखों की पुतलिका का किशोरी लौटा इस आशा से तुमको भेज रहा हूं इस आशा से सियाराम राम जी यही विधि कर उपाय कदम्बा अब फिर रई तो हो प्राण अवलंबा सुमन महाराज श्री राम जी के पास जाकर राजा की आज्ञा सुना करके श्री राम जी को रथ पर तो बिठा लिया श्री राम जी रथ पर चले और जब जड़ पर चले नर नारी भगवान के वियोग में भगे बड़ी ओछी बात है बहुत बड़ी बात नहीं है पक्षी भग रहे पक्षी भग रहे हैं हाथी भग रहे हैं घोड़े भग रहे हैं मृग भग रहे हैं पशु भग रहे हैं गाय भग रही हैं, बैल भग रहे हैं ये सब के सब रानी के पीछे पीछे चले जा रहे है अरे मैं कहा लताई भग रही लताई लताए भग रही है, है। सिया नगर सफल बन भारी खगम विपुल सकल नर नारी सही न सके रह चले ही लोग सब व्याकुल भागी मुझसे ये प्रसंग नहीं कहा जाएगा अब मैं कथा कहनी जरूर है इसलिए अब भगवान तमसा सद पर पहुंच गए से तमसा के किनारे पहुंच गए और तमसा भगवान को वारण करती हुई भगवान को रो, रोकती हुई सामने आ गई तमसा कह रही प्रहो रुक जाओ ये अयोध्या के नर नारी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं इनका दुख हमसे देखा जाता नहीं ये मेरी नगरी के तमसा अयोध्या की नगरी है ये मेरी नगरी के नर हैं। है प्रो इनको विश्राम देने के लिए रुक जाओ रघुनंदन रुक जाओ मेरे आराध्य रुक जाओ मेरे स्वामी रुक जाओ तमसा वो भगवान ने तमसा के तत् पर विश्राम किया लोगों ने सोचा आज रात्रि में सरकार विश्राम करेंगे बड़े श्रमित थे दौड़ते हुए आए हैं कौन कौन आया है क्या बताएं आपसे बुढे बुढे ब्राह्मण आए हैं जिनके शरीर कांप रहे हैं हाथ कांप रहा है सिर कांप रहा है और वो भी दौड़ते हुए आ रहे हैं वो भी दौड़ते हुए राम जी श्रमित हो गए हैं सोए और श्री राम लक्ष्मण और सुमंत को लेकर देख रहे हैं सुमंत देखो लक्ष्मण देखो ये वृक्षों के जड़ का तकिया बना करके सो रहे हैं लक्ष्मण ये जान दे देंगे लेकिन अयोध्या कभी नहीं लौटेंगे ये मुझको कभी नहीं छोड़ सकते सुमंत आप मेरे पितृकल्प हैं हे मंत्रीवर आपसे मेरी प्रार्थना है आप रथ की विद्या में बड़ी चतुर हैं आप इस प्रकार से रथ को वाके कि कोई जान न पावे कि रथ पूर्व गया है कि पश्चिम गया है कि उत्तर गया है कि दक्षिण गया है खोज मारी रथ हा कहू ताता आन उपाय बनी ही नहीं बाता शिशुमन जी महाराज ने वैसे ही किया है और उसके बाद राम लखन सिय जान चढ़ी चले शंबुचरण सिर नाय सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोज दुरा अयोध्यावासी जगे हैं अब उनके दुख का ठिकाना नहीं है उनके दुख का वर्णन करना अशक्य है राम जी चारों तरफ दौड़ते हैं चारों तरफ दौड़ते हैं रथ के सहारे लेकिन रथ के सहारे दौड़ते दौड़ते पाए नहीं निराश होकर के हाथ मलते हुए श्री अयोध्या जी आ गए अयोध्या जी में आने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है बड़ी बड़ी भत्सनाएं सुननी पड़ी हैं इनको इनकी स्त्रियों ने कहा तुम लौट आए पुरुष तो एक लक्ष्मण है राम जी की प्रेमी तो सी सीता लक्ष्मण है तुम राम जी की प्रेमी थोड़ी हो तुम तो दम्भ करने के लिए गए थे अगर राम नहीं मिले तो तुम क्यों चले जाए अयोध्या क्यों चले आए खोजती खोजती आगे चली जाती श्री राम का मार्ग कहीं न कहीं तो मिलता ही ऐसा है अब आइए प्रसंग आगे बढ़ाएं श्री राम जी महाराज सिंगवीरपुर पहुंचे श्री निषाद राज महाराज ने सुना सुनकर के श्री निषाद राज जी के पास आए प्रणाम किया निषाद राज जी राम जी के लड़कपन के सखाये इनकी कथा बड़ी विलक्षण है भक्तमाल आदि ग्रंथों में आप सुनते रहते हैं यहां तो भक्तमाल के बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं ना मैं इनके आगे सुनाऊंगा सुनाऊ गो तो राम जी और समय भी नहीं है न? राम जी तो निषाद राज महाराज आए प्रणाम किया और भगवान को देखा सब प्रकार की व्यवस्था की कही आप कैसे आगे इस बेस में कैसे है? तो जब उनको मालूम हुआ कि श्री राम जी महाराज इस तरह से आए हैं श्री राम जी जंगल पिताजी ने वनवास दे दिया है इसलिए आए हैं निषाद तुरंत कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा निशाद ये पहले दिन पहला दिन है निषाद तुरंत कहते हैं प्रभो आप राजा बनके ही रहेंगे आप वनवासी नहीं होंगे आप राजा बन ही रहेंगे कह हम तो पिताजी की आज्ञा से जंगल जा रहे हैं कि स्वामी मैं भी राजा हूं भले छोटा राजा हूं लेकिन राजा मैं भी हूं और ये राज्य आज से निषाद का नहीं है ये राज्य आज से राम जी का है राज्य के लिए क्या चाहिए जमीन चाहिए खजाना चाहिए राजमहल चाहिए के सब मेरे पास है जमीन भी है खजाना भी है और राजमहल भी है लेकिन वो आज से मेरा नहीं है देव धरणी धन धाम तुम्हारा आज से सब आपका है सब आपका कि तुम कहा रहोगे कि उसी राजमहल में उसी राजमहल में मैं भी रहूंगा तो कह निषाद मेरे मित्र क्या एक म्यान में दो तलवारें रहती हैं? एक राज्य में दो राजा रहेगा एक महल में दो राजा रहेंगे कहे नहीं स्वामी ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन राजा के महल में राजा के महल में सेवक भी रहते हैं सेवकों के आवास अलग बने रहते हैं स्वामी ये कहते कहते जरा सी आप स्वीकृति दे राजमहल खाली हो गया राजमहल में कोई नहीं है राजमहल में रघुनंदन निवास करेंगे रनिवास में सी किशोरी निवास करेंगी और जो मृत्यु की आवास हैं वहां आवास होगा निशान देव धर निधन धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवार भगवान ने क्या कहा कहो सत्य सब सखा सुजाना राम जी के दरबार का रुतबा देखें जो सर्वस्व समर्पण करके दास बना करके भगवान के चरणों में अपने को समर्पण करता है भगवान उसको तुरंत सखा बना देते है। सत्य सब सखा सुजाना लेकिन मुंह दीन पितुआ आना मुझको तो जंगल में रहना है मेरे पिताजी ने मुझको जंगल में रहने की आज्ञा दी है किसी के घर और भवन में रहने की आज्ञा नहीं दी ग्रामवास नहीं उचित सुनी गुहाई भयो दुख भार रात्रि में बड़ी व्यवस्था की निषाद राज ने श्री सी सीताजी और सुमंत के सहित लक्ष्मण के सहित कन्द मूल फल खा करके भगवान ने सैन किया है श्री लक्ष्मण जी महाराज बाद संवाहन कर रहे हैं चरण दबा रहे हैं आज भगवान के नित्य नियम में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है नित्य का नियम है कि राम जी जब सोते हैं शयन करते हैं, करने जाते हैं तो लक्ष्मण जी पाद संवाहन करते हैं लेकिन भगवान का भी नियम है कि जो दो चार बार हाथ लगा तो कहते हैं अच्छा अच्छा अब जाब जा सो जाओ जाते तो नहीं है जाते तो पूरी सेवा करके हैं लेकिन भगवान कहना शुरू करते हैं जाओ जाओ आज पहला दिन है लक्ष्मण जी तो अपनी अपनी क्रिया में ठीक लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं कहा जाओ एक बार भी नहीं कहा उठे लखन प्रभु सोवत जानी लक्ष्मण जी भगवान को सोता हुआ जानकर सोए मुठे। भाव क्या है आज राम जी बहुत थके थे इसलिए सो गए मेरा मन नहीं मानता कि राम जी थके थे इसलिए लक्ष्मण जी को सोने के लिए नहीं कहा मेरा हृदय नहीं मानता मेरे गुरुदेव कहा करते थे जिनकी चरणों में बैठ के मैंने मानस पढ़ा कि आज राम जी सो नहीं रहे हैं लक्ष्मण जी भले जानने की राम जी सो रहे हैं राम जी सो नहीं रहे हैं आंखों को बंद करके छिपा करके उमड़े हुए आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान सोचते हैं लक्ष्मण मेरे लाल अब आज ही नहीं अब बरसों मैं तुमको न कह पाऊंगा कि तुम सो जाओ अगर तुम सो जाओगे तो संसार का एक प्रबल प्रतापी पापी जिंदा रह जाएगा और उसको मारने के लिए तुम्हारा जगना जरूरी सब आपके ग्रंथों से प्रमाण है उसके उसके मारने के लिए तुम्हारा जगना आवश्यक है तुम सो जाओगे तो वो नहीं मरेगा लक्ष्मण और उसका मरना हमें अभिष्ट है संसार को अभीष्ट है लोक हित को अभीष्ट है मैं कभी नहीं कह पाऊंगा बरसों नहीं कह पाऊंगा सज्जनों है तो छेपक की कथा लेकिन माना तो लोगों ने है ही है जब मेघनाथ मर गया तो मेघनाथ के मरने के बाद ये मेरा भाव है मेरा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें शास्त्र प्रमाण नहीं है जब जब मेघनाथ मर गया तो रावण ने आकर्षण मंत्र के द्वारा पाताल से अहिरावण को बुलाया कुंभकर्ण मर चुका था मेघनाद मर गए अहिराव का और समय कौन सा होगा जब अहिराव आया सियाराम जी और अहिराव ने जब राम श्री राम लक्ष्मण को अपहरण करना चाहा, तो उस दिन ये मेरे मन की भावना है सज्जनों संतों उस दिन मेघराज मरा था ठाकुर का हृदय पुलखित था आनंद विभोर था आज वर्षो के बाद जब लक्ष्मण ने चरणों पर हाथ लगाया रघुरंदन ने खींच करके हृदय से लगा दिया खे लाली अब तुम्हारे जगने की अवधि व्यतीत हो गई अब वो सौभाग्यशाली दिन आ गया कि हम तुमको सोने लिए के लिए कहेंगे हालाजी मेरे बगल में सो मेरे पास में सो जाओ राम जी के बगल में लक्ष्मण जी सोए थे इसलिए वो रावण दोनों को उठाकर के सोते हुए को ले गया भी में भावाबेश में कह देता हूं अनुचित कह देता हूं कि सारा संसार था सारे वीर थे आज राम का पहु सो गया राम जी, इस प्रकार से निषाद राम जी का जमीन में सोना देखे लक्ष्मण जी महाराज राम जी को सोता हुआ समझ करके उठ करके धनुष और बाण लेकर के राम जी के साथ जगने वाला रहता है मेरी बात और नोट कर लो राम जी के साथ जगने वाला रहता है सोने वाला नहीं रहता नहीं रहता लक्ष्मण जी जगने वाले हैं और किशोरी की बात कल मैंने बताई थी याद है कल मैंने बताया था कि सारी रात पाए पर ही सब निशी दासी जगने वाली है श्री राम के साथ जगने वाले रहते हैं सोने वाले नहीं रहते अब जगने की परिभाषा बड़ी विलक्षण है ये केवल ऐसे सोना ही नहीं होता ऐसे सो के भी जगना होता है जगने वाला लक्ष्मण जी बता रहे हैं सुनो कौन जगता है निषाद जी महाराज व्याकुल हो गए श्री राम सीता का सेन देख करके जमीन पर कंद मती कठिन कुटिल पन की जही लघु नंदन जान की सुख अवसर दुख दीन कई बड़ी मूर्ख है जिसने राम जी को सुख करने के अवसर में दुख दिया है वाह है लक्ष्मी धन्य है लक्ष्मण नहीं मेरे प्रिय शार्थ को ऐसा नहीं कहना चाहिए काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कि स्वामी आप जग रहे हैं राम जी कभी सो नहीं सकते हाँ हाँ सोता कौन है मोहन सा सब सोव निहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा जगने वाला कौन है जो राम जी के साथ रहता है कि यही जग जा मिन जा गई जोगी आंख बंद करके सोता है जोगी सोता कि नहीं? सकल दृश्य त्रिज उदर मेरी सो निद्रा तोगी मैंने बताया मैं एक सूत्रात्मक कथा कह रहा हूं दौड़ सको तो दौड़ो यही जग जा, जा गी जोगी परमारथी प्रपंच भी कैसे जानने की जग गया विवेक मोह ब्रह्म भागा राम जी तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद राम जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा राम जी के चरणों में अनुराग हो जाए समझ लिया आप जगे